भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार देवता को ही आत्मा समझ लेना संसार रूपी दावानल से दग्ध जिज्ञासु के दुख की निवृत्ति का एकमात्र साधन आत्मा का दर्शन है यह उपदेश गुरुमुख से सुनकर वह आत्मा को ढूंढने लगता है प्रारंभिक अवस्था में देवताओं की उपासनाओं के द्वारा तथा स्तुतियों के द्वारा दुख की निवृत्ति देख कर, जिज्ञासु इद्र वरुण पूषण आदि देवताओं को ही आत्मा समझने लगे वेद की संहिताओं के अध्ययन से तो इतना ही विशेष रूप में मालूम होता है उसके बाद वेद का दूसरा भाग ब्राह्मण है उसमें यज्ञ के विधान का विशेष विचार है प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है इन ब्राह्मण ग्रंथों में उपर्युक्त विचारों के अतिरिक्त दार्शनिक विचारों का विशेष वर्णन नहीं देख पड़ता फिर भी उनका अभाव नहीं है अतएव आत्मा की खोज में विशेष प्रगति ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है ब्राह्मण ग्रंथों की तरह प्रत्येक वेद का अपना अपना आरण्यक ग्रंथ है ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के सहायक हैं और यज्ञों के रहस्यों को स्पष्ट करते हैं इन ग्रंथों में दार्शनिक विचारों का विशेष वर्णन है यही कारण है कि कतिपय महत्वपूर्ण उपनिषद आरण्य ग्रंथों के ही भाग हैं जैसे ऐत्रेय उपनिषद ऐत्रेय आरण्यक का महानारायण उपनिषद तैतरे आरण्यक का कौसित की उपनिषद कौशित आरण्यक का भाग है सतपद ब्राह्मण के चतुर्थ कांड का कुछ भाग आरण्यक कहलाता है और इसी आरण्यक के अंतिम छह अध्याय बृहदारण्यक नाम की महत्वपूर्ण उपनिषद है इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद भी आरण्यक से मिला हुआ ग्रंथ है यही कारण है कि दार्शनिक अध्ययन के लिए आरण्यकों का अध्ययन आवश्यक है यद्यपि देवताओं की स्तुति से एवं यज्ञ आदि क्रियाओं से दुख की निवृत्ति किसी अंश में तो होती है किंतु संहिताओं में बहुत से ऐसे भी मंत्र हमें मिलते हैं जिनसे यह मालूम होता है कि जिज्ञासु इस प्रकार की दुख निवृत्ति से संतुष्ट नहीं है एक भक्त आदित्य से प्रार्थना करता है कि न दक्षिणा विचिकितें न सभ्या न प्राचीन मादित्यातपश्चा पाक्या चेन वसवोधिर चेन जुस्मा तो अभयम ज्योतिरस्याम न मुझे दाहिने का और न बाएं का ज्ञान है न मैं पूर्व दिशा को और न पश्चिम दिशा को जानता हूँ मेरी बुद्धि परिपक्व नहीं है और मैं हताश तथा व्याकुल हूँ यदि आप मुझे पथ का प्रदर्शन करें तो मुझे उस प्रसिद्ध अभय ज्योति का ज्ञान हो जाएगा एक दूसरे मंत्र में भक्त अदिति मित्र वरुण तथा तो इंद्र से प्रार्थना करता है अदिति मूल यद्वो अयम चक्रमा चक्रिमा कच्चिबाग उर्वश्याम ज्योति इंद्र मानो दीर्घा अभि नसंत मित्रा हे देव आप लोगों के प्रति मैंने बहुत अपराध किया है उसे क्षमा करें और मुझे उस अभय ज्योति का बरदान दे जिसमें हमें अज्ञान क्लेश दायक न हो दूसरी बात यह देखी जाती है कि संहिताओं में अनेक देवताओं का वर्णन है उनमें प्रत्येक को सबसे महान कहा गया है सभी देवता वस्तः एक से महान तो हो नहीं सकते फिर सबसे बड़े देवता कौन है यह शंका भक्त के मन में उत्पन्न हुई होगी अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो देवता होंगे वही वास्तविक आत्मा होंगे इस प्रकार की भावना साधक के मन में रही होगी इससे स्पष्ट इस है कि तत्व जिज्ञासा की निवृत्ति अभी भी नहीं हुई है और संहिता काल में जिज्ञासा की प्रगति बढ़ती ही रही होगी तीसरी बात यह मालूम होती है कि दुख निवृत्ति के लिए यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण साधन समझा जाने लगा यज्ञ के अनेक भेद थे किंतु वे सभी भेद क्रमशः एक विष्णु रूप में स्थिर हो गए और विष्णु को ही यज्ञ मानकर उन्हीं की उपासना से जिज्ञासु लोग चरम पद को प्राप्ति समझने लगे विष्णु ही सब सर्वव्यापक विष्णु ही अब सर्वव्यापक देवता हो गए और अन्य देवता लोग विष्णु के ही परायण बन गए केणुप्रिषद के यक्ष तथा देवताओं के संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि देवताओं से आत्मा भिन्न है तथा देवताओं के शक्ति ब्रह्म की दी हुई है देवताओं में स्वतंत्र रूप से कुछ भी सामर्थ्य नहीं है अतएव केणपनिषद में कहा गया है कि जिस आत्मा की खोज भक्त लोग करते हैं वह देवताओं से भिन्न है इस प्रकार ब्रह्म तत्व का परिचय हमें सबसे प्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है पहले मृत्य बृहस्मित्र बृहस्पति वायु तथा यज्ञ इनको ही साधक लोग ब्रह्म कहने लगे